देवी भागवत पांचवा है। ताम्राक्ष, अशिलोमा और का कहते हैं जगदम्बा के ऊपर युक्त सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानव ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा उड़ेल रहे हैं भगवती ने अपने तेज बाणों से क्ष के बाण काट डाले, साथ ही वे उसे तीरों से बाढ़ लगी देवी के बाण ऐसे तीक्ष्ण थे, मानो सर्प ही हो में भगवती और दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की कठिन गदाघात को न सह सकने के कारण चक्षुराक्ष मूर्चित हो गया दो मुहूर्त तक अचेतना बनी रही वह दुराचारी दानो पत्थर की भांति रथ पर पड़ा रहा शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी चिक्ष को मुर्शिद देखकर देवी से लड़ने के लिए वह स्वभावतः युद्ध भूमि में आ डटा उसे आते देखकर कर भगवती चंडिका ठठा कर हंसी और बोली दैत्यवर आओ आओ मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ तुम लोग स्वतः निर्बल हो तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है अतः तो तुम लोगों के आने से क्या हो सकता है? सासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा है तुम मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी क्यूँकी देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो के ये वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया उसने देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे भगवती ने भी ताम्र क्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाढ़ चढ़ाए और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली की टूट गई वह वह उठकर बैठ गया, फिर तुरंत धनुष और लेकर देवी के सामने आकर डट गया चक्षुराक्ष और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी एवं महान सूर्वीर जानव थे अब वे भगवती जगदम्बा के साथ सम्रांगण में भिड़ गए ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ था उससे उसने सेह के मस्तक पर चोट की, साथ ही वह हंसा और गरजने लगा गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भवक उठी उन्होंने तुरंत अपनी चमक चमचमाती हुई तलवार से दानों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का हाथ धड़ हाथ में मूसल लिए हुए देख छड़ तक झूमता रहा इसके बाद वह सम्रांगण में पड़ गया साम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चक्षुरक्ष ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानों को देखकर भगवती ने उस पर पांच बाणों से प्रहार किया देवी के एक बाण से चक्षुराक्ष की तलवार कट गई दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धर से अलग हो गया इस प्रकार और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। ये बड़े दुष्ट एवं संग्राम में अजय माने जाते थे इनके मर जाने पर सारी दानों से नयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली उन दानुओं के मृत्यु देखकर संपूर्ण देवता आनंद से विफल होके उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी वे भगवती की जय मनाने लगे ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और चारण इन सब के मुँह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी